रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार सदियों खरी-खरी की अगली कड़ी में एक बार फिर सुनिए कवि पत्रकार और लेखक विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख बुलडोजर युग भारत का नया राष्ट्रीय प्रतीक है बुलडोजर सुनते हैं कि देश को यह नया प्रतीक देने के लिए आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास दनादन धन्यवाद के फोन आ रहे हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, धन्यवाद आपका मगर सारा श्रेय खुद ले सकूं? इसका समय अभी नहीं आया है जल्दी आएगा अभी तुम अमित शाह को भी श्रेय दे दो वो खुश हो जाएगा मोदी जी को भी दे दो उधर अमित शाह जी कहते हैं कि ना भैया ना मैं प्रयत्न करता हूँ श्रेय मोदी जी को देता हूँ बाकी सब खुद धर देता हूँ मोदी जी कहते हैं कि इस तरह फोन करने से काम नहीं चलेगा धन्यवाद मोदी जी कि पोस्टर देश के हर घर की हर दीवार पर लगने चाहिए जो विरोध करे उसे देशद्रोही घोषित कर में बंद करवा दो। गुजरात का है तो झकराझोर में केस दर्ज करो और अगर तमिलनाडु का है तो जम्मू में केस दर्ज करो दौड़ते भागते उसकी तबियत हरी हो जाएगी जेल में रहेगा तो हरी पीली नीली सब हो जाएगी मेरे लिए देश पहले है देशद्रोहियों से देश की सुरक्षा पहले है रासुका पहले है बाकी चीन का जहां तक सवाल है उसे जहां कब्जा करना है करता रहे जमीन के लिए पड़ोसी से क्या झगड़ना उससे बातचीत करेंगे देश में बुलडोजर चलाएंगे कहते ये भी है कि खरगोन एक टेस्ट केस की तरह था कि बुलडोजर हिंदुत्व का राष्ट्रीय ब्रांड बन सकता है या नहीं साबित हुआ कि इसकी भरपूर संभावनाएं हैं। 2024 इसी पर टिका है दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा इसीलिए करवाया गया, उसके बाद बुलडोजर गए। इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संदेश गया उससे नेतृत्व तो खुश है धर्म विशेष के लोगों तक यह संदेश भी अच्छी तरह पहुंच गया है कि तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं अब तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आने वाले अभी अच्छे दिन का ट्रेलर चल रहा है फिल्म की शूटिंग अभी हो रही है इस बार फिल्म रिलीज होने पर हमारी पार्टी इसका मुफ्त टिकट तुम्हें देकर अपनी धर्मनिरपेक्षता का परिचय देगी वैसे हिंदुवादी बुलडोजर सभाओं से धर्मनिरपेक्ष ही होता है ये तुम पर तो चलेगा ही चलेगा मगर जो हमारे धुर विरोधी है वे भले हिंदू हो या मुसलमान उन पर भी इतने ही प्रेम पूर्वक चलेगा और जो हमारी पार्टी छोड़कर गए हैं उन पर भी जो विपक्षी अपनी सरकार गिराने में बाधक बन रहे देश में उपलब्ध सभी बुलडोजरों को हम व्यस्त रखेंगे इस धंधे का अब अभूतपूर्व विकास होगा देश का भविष्य उज्जवल से उज्वलतर होगा मोदी जी को धन्यवाद मिलता रहेगा दिल्ली में बुलडोजर की व्यापक सफलता के बाद एक सबक भाजपा को ये भी मिला है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की परवाह करने की खास जरूरत नहीं है पहले मिशन बुलडोजर पूरा होगा फिर आदेश का पालन भी होगा हर जगह वृद्धा करात होती नहीं इसलिए अदालती आदेश आए कि रोको तो रोकना मत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसका आदेश ईश्वर का आदेश है जज ईश्वर से ऊपर नहीं होते ईश्वर के आगे तो वे भी नमन करते हैं पार्टी के अंदर अब एक मांग ये भी उठने लगी है कि मोदी जी को इस विषय पर अपना मौन तोड़ना चाहिए संकेत में नहीं साफ साफ बोलना चाहिए कम से कम ये तो कहना ही चाहिए कि भाइयों और बहनों ना तो कहीं बुलडोजर चला था ना चल रहा है ना चलेगा दृष्टि दोष के कारण लोग कमल के फूल को बुलडोजर समझ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम हर उस बस्ती में जहाँ गरीब और धर्म विशेष के लोग रहते हैं, उनका परिचय कमल के इस विशेष फूल की शक्ति से करवाएंगे अभी तक कमल के बारे में ये धारणा है की ये सुंदर सा और कोमल सा फूल है इस कारण इसे हिंदुओं की कमजोरी समझा जा रहा है हमने साबित करके दिखा दिया है कि वज्र समान कठोर भी होता है। वो सा भी होता होता होता है, है, है। वो वो बुलडोजर मिनटों में में घरों और दुकानों को में भी होता है। उसका हमने सशक्तिकरण कर दिया है या तो हमारे लोग जो चाहें, जहां चाहें, जब चाहें करने दो नारे लगाने दो लाउड स्पीकर बजाने दो झंडा फहराने दो वरना कमल ब्रांड बुलडोजर अपना कमाल दिखाएगा याद रखना इसकी फैक्ट्री गुजरात में है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बुलडोजर पर बैठने का आनंद उठाकर प्रमुदित मन से दिल्ली आए थे बोरिस जॉनसन को फैक्ट्री का दौरा करवाने के बाद एक अफवाह ये चल निकली है कि भाजपा के अनेक शीर्ष नेता इस पक्ष में है की समय के साथ पार्टी का नया नामकरण होना चाहिए इसका नाम अब भारतीय बुलडोजर पार्टी यानी बी बीबीपी होना चाहिए कुछ किराया कि नहीं इसका वो लाभ नहीं मिलेगा जो इसे पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाने से होगा वैसे भी ये भाजपा का बुलडोजर युग है हिंदूवादी जनता इस चुनाव चिन्ह से अपने आप को तुरंत जोड़ेगी और मुसलमान इसे देख तुरंत डर जाएंगे वोट देने तक नहीं आएंगे वैसे भी कमल और मोदी कमल और योगी का संबंध कुछ जमता नहीं कहते हैं पार्टी ने मोदी जी पर इसका अंतिम निर्णय छोड़ दिया है। जी ने इस बारे में जी को फोन किया। दादा, ये कैसा रहेगा? दादा ने कहा ग्रेट ये आइडिया तुमको आया कहा से बड़े इनोवेटिव हो मोदी जी ने कहा आप ही तो मेरे प्रेरणा स्रोत है दादा पुतिन जी को यूक्रेन में बुलडोजर, टैंक आदि का ताजा ताजा अनुभव मिला है उनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है समझा जाता है कि उनकी स्वीकृति मिल गई तो पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में निर्णय सुना दिया जाएगा आरंभ में हर जिला इकाई को दो दो बुलडोजर प्रदान किए जाएंगे अगर संघ भाजपा के कहने आरोप शासन मन कार्रवाई नहीं करता है तो भाजपा वी या बजरंग दल या स्थानीय सुविधा के के के अनुसार अन्य किसी किसी हिंदू संगठन कार्यकर्ता कार्यकर्ता दंगा करवाने के बाद अवैध निर्माण तोड़ने पहुंच जाएंगे। किसी भी को खरोस तक आई तो शासन सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा फिर हम जो भी करेंगे वैध होगा उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी जय श्री राम